संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर उषा यादव की बाल कहानी गोलू की बांसुरी। एक था लड़का उसका नाम था गोलू वह दुनिया में बिल्कुल अकेला था लेकिन, लेकिन अपने गुणों की वजह से सारे गांव का प्रिय था कोई उसे, उसे बचा, बचा हुआ खाना दे देता दे दे तो कोई अपने, कोई अपने बच्चों, बच्चों के, के पुराने कपड़े, कपड़े कोई, कोई अपने, अपने घर के बरामदे में सोने की जगह दे देता इस तरह उसके दिन कट रहे थे एक दिन शाम को गांव के बाहर बने देवी मंदिर के पास बच्चे खेल रहे थे कि उसी समय एक बांसुरी वाला वहां आया उसकी बांसुरी की मीठी आवाज़ सुनकर बच्चे उसके आसपास जमा हो गए बांसुरी वाले जाना नहीं यही ठहरो हमें तुमसे बांसुरी लेनी है हम अपने अपने घरों से अभी पैसे लेकर आते हैं ऐसा कहते हुए बच्चों ने सरपट दौड़ लगाई थोड़ी ही देर में वे घर से पैसे लेकर आ गए बांसुरी वाले की लगभग सारी बिक गई। सिर्फ एक बांसुरी बची रह गई। नन्हा गोलू भी बच्चों के झुंड में खड़ा था बांसुरी वाले ने उसे पुचकारते हुए कहा बेटा तुम्हें बाँसुरी पसंद नहीं है क्या तुम अपने घर से पैसे लेकर क्यों नहीं आए? इस बेचारे गोलू का तो कोई घर ही नहीं है बाबा इसका दुनिया में कोई नहीं है एक बच्चे ने उस वाले वाले से कहा। वाले का मन भारी हो गया उसने अपनी आखिरी बांसुरी गोलू को पकड़ाते हुए कहा देखो बेटा ये बांसुरी थोड़ी सी चटकी हुई है और इसीलिए मैंने इसे नहीं बेचा लेकिन तुम्हें इस बांसुरी को दे रहा हूँ बदले में तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा मेरी ओर से यहाँ उपहार समझकर रख लो गोलू का चेहरा खुशी से चमक उठा उसी उससे चटकी हुई बांसुरी भी हजार कीमती खिलौनों से बढ़कर लगी बेचारे ने जिंदगी में पहली बार पहली बार मनोरंजन की कोई चीज पाई थी बांसुरी लेकर अपने सीने से इस तरह से चिपका लिया जैसे वह उसे कभी छोड़ेगा ही नहीं बांसुरी वाला वहाँ से चला गया तभी एक भिख जैसी औरत आ गई उसके चेहरे पर, पर, उदासी पर उदासी थी, थी। वह बोली बच्चों, बच्चो, बच्चो, कोई बांसुरी वाला अभी अभी यहाँ आया था आया क्या वह कहां तो कहां चला, चला गया, गया है? है? एक, एक बच्चा बोला उसकी न सारी बांसुरियां हमने खरीद ली है और अब वह यहाँ से चला गया है यह सुनकर उस औरत की आंखें भर आई वह बोली मेरा बच्चा पिछले पंद्रह दिनों से बीमार है वह झोपड़ी में पड़ा हुआ है उसने बांसुरी की आवाज सुनकर मुझे बांसुरी खरीदने के लिए यहाँ भेजा था पर जब उसे बांसुरी नहीं मिलेगी तो वह बहुत दुखी हो जाएगा दूसरा बच्चा बोला तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी है और बाचूली वाला तो चला गया है लेकिन यदि मैं खाली हाथ घर पहुँची तो मेरा बच्चा उदास हो जाएगा उसका दिल टूट जाएगा तुम लोग तो खाते पीते घर के लोग हो तुम्हारे पास ढेरों खिलौने होंगे क्या तुम में से कोई अपनी बाँसुरी मुझे दे सकता है उस औरत ने उन लोगों की तरफ लाचारगी भरी नजर से देखते हुए पूछा बच्चे तो आखिर बच्चे ही थे अभी अभी चाव से खरीदी हुई अपनी बांसुरी भला वे उसे कैसे दे देते वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे इसके बाद दो तीन बच्चे कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से चल दिए चार छह बच्चे तो ऐसे तेज निकले कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया मेरा बच्चा बड़ी आस लगाए बैठा होगा मेरी राह देखता होगा और मैं खाली हाथ लौटूंगी बेचारा बेचारा कितना दुखी हो जाएगा औरत ने अपनी छल चल छलाई हुई आँखों को पूछा और लाचार होकर अपनी बात कही नन्हे गोलू ने अब, अब एक पल, पल की भी, पल भी देर किए बिना अपनी चटकी हुई बांसुरी उस औरत की तरफ बढ़ा दी वह झिझकते हुए बोला ये, ये बांसुरी न थोड़ी सी चटकी हुई है और इसीलिए मैं तुम्हें इसे देने में हिचक रहा था पर, पर कुछ न लेने, लेने से तो ये चटकी हुई बांसुरी ले जाना ही अच्छा है देखिए यदि आपको आप बुरा न लगे तो मेरी तो ये बांसुरी आप, आप आप इसे आप अपने, अपने बच्चे को दे सकती हैं। जुग जुग झुकझुकियो बेटा भिखारी ने गोलू के सिर पर हाथ रखा उसने हाथ बढ़ाकर गोलू की बांसुरी पकड़ ली लेकिन यह क्या डूबी सूरज की रोशनी में सबने चकित होकर देखा भिखारिन की जगह सुनहरे रंग वाली परी वहाँ खड़ी थी सुनहरे पंख सुनहरे वस्त्र यहाँ तक कि अभी अभी जो उसने अपने हाथ में पकड़ी थी वह भी सोने जैसी चमक रही थी परी मुस्कुराते हुए बोली मेरा नाम स्वर्ण परी है मैं यहाँ से जा रही थी अचानक मन में आया कि तुम बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर खेल लू मुझे खुशी है कि यह छोटा बच्चा मेरी उम्मीद की कसौटी पर खरा उतरा परी ने बांसुरी गोलू की तरफ बढ़ाई गोलू ठहरा सीधा सादा बच्चा अपनी तारीफ सुनी तो शर्मा के रह गया इसे अपने पास रख लो बेटा मैं तुम्हें यहाँ इनाम में देती हूँ बोलो तुम्हें और भी कुछ चाहिए एक बच्चे ने कहा महंगे खिलौने मांगले गोलू बड़ा अच्छा रहेगा अरे अरे ढेर सारी मिठाइया मांग ले भर पेट खाएगा दूसरे बच्चे ने समझाया लेकिन गोलू चुपचाप खड़ा रहा अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ता की चमक कौंद गयी मधुर आवाज में वह परी ऐसी बोला परी रानी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे तो सारा गांव बहुत प्यार करता है जहाँ ठहर जाता हूँ वहीं पर खाना कपड़ा सोने की जगह मिल जाती है लेकिन बोलो बेटा संकोच मत करो जो चाहिए बोलो स्वर्ण परी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई हमारे गांव में न एक काकी है उसका बेटा सालों पहले कमाई के लिए परदेश गया था लेकिन वो आज तक लौट कर नहीं आया है का उसे याद करते हुए बहुत परेशान हो जाती है और इसी तरह से हाँ हाँ बोलो बोलो रुक क्यों गए परी ने उसे बढ़ावा दिया हमारे गांव में एक बूढ़े दादू हैं, वे बेचारे बहुत बीमार हैं। भी कभी कभी, कभी, कभी कभी दुखी, दुखी होकर कहते हैं, हैं कि इस जिंदगी से तो, तो मौत ही अच्छी है, है, है उनका दुख देखकर देख मेरा जी तड़प कर तड़प रह जाता है तो ओह तो, तो तुम चाहते क्या हो स्वर्ण परी थोड़ी सी परेशान हो गई। मैं मैं चाहता हूँ कि मेरी बांसुरी के सुरु में ऐसा संगीत समा जाए की हर दुखी के आंसू उसे सुनकर सूख जाएं और उनका चेहरा मुस्कान से भर उठे ऐसा ही होगा कहते हुए स्वर्ण परी उड़ गई। गोलू ने बांसुरी अपने होठों से लगाई और सचमुच सचमुच उस बांसुरी से एक जादुई संगीत झरने लगा एक उजली मुस्कान का सोता उससे, उससे फूट, फूट रहा था वह अपनी, अपनी बांसुरी का, का या संगीत काकी और बूढ़े दादू को सुनाने के लिए तेजी, तेजी से गांव की ओर चल पड़ा।, पड़ा अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उषा यादव, यादव की बाल कहानी गोलू की बांसुरी, वाचक स्वर भारती परिमल